गुरु जय श्री देव जय जय श्री श्री श्री गौर हरी Oh, she goin' to J J. Go bad, J J. She's a hard woman, hard to goin' to J J. She's a hard woman, hard to goin' to J J. Goin' to J J. Go bad. शिला रमन हरि गोविंद जय जय शिला हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरि गोविंद जय si raharamana gobinda jay jay gopa murjay jay govind jay shiraaramana gobinda jay jay si raharamana जय व्यासो यस्यासि ंदनों व्यास यम वायप्री विश्व सर्वादक्षण दक्षत उर्दी तो वन्दे वन्दे हम श्री उष्णाक्षकम वंदे श्रीचैत वंदेहुरोपकमल श्रीगुरो वैश्वी श्री, श्री, श्री सागर जात सागर रघुनाथानीत सजीव साइत साम परिजन सहितमुशी तो कृष्ण चित्र देवों श्रीराहा कृष्ण बाराण सहगल ताश दी शाखा मितांशों आजान जमुनी तुकु जो करकार बनातों संकील नई कपितर रोग कमला या तांशों विश्वमहारो तुलिवरों युगोधार महालों बंदे गिरा रोग कराव तांग बंदे कृष्ण बाराण युगन यश्मिन पुरंगी दुर्जम वचों जो प्रलयिक्रते विलस किस निगोंग रात सोता काश निगोंग तन्शुविंग वर्तली कस्पुरुविंग काम नीतिमा श्रीखंडमुंग लक्ष्मीन्दर कामुंते लहरी निर्वाण मातंग्वते नारायण नुस्पति नरमचैतुंदावतमं देविं सदस्वतिं प्यासं कपूजेंदी राय नमः नमः सरस्वत नम व्यासा धर्म कृष्णा ब्राह्मणेमस्मतधर्मा व्यक्षे सनातना वाचाश कृपाई पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यों नमो नम श्री सनातन प्रभु राशि लोको हे भट्टे सुमते रघुनाथ में दयांत्रा की श्री प्रेम पत्र श्री प्रेम राज्य की प्रेम नगर की अद्भुत विशेषता जो कहीं दृष्टि में प्राप्त नहीं है, ऐसी अद्भुत विशेषता उनका रेखांकन किया जा रहा है। श्री प्रेम साम्राज्य में श्याम सुंदर की सेवा ही मुख्य लक्ष्य है कृष्ण प्रेम ही मुख्य लक्ष्य है वह पुरुषार्थ मुख मणि और उस कृष्ण सेवा पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए श्री जितने भी अन्य मार्ग हैं उन सारे अन्य मार्गों का विवर्तन करके उन सारे अन्य मार्गों को कहीं हटा करके फिर कृष्ण सेवा जिससे सिद्ध हो वह मार्ग भी यहां पर स्थापित सेवा मार्ग का ही एक मार्ग स्थापन यहाँ पर किया गया है। और उसी प्रसंग में पूर्व प्रसंग में ये कह श्री समय है भाई। श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए जाते हैं वे विचार करते हैं कि ज्ञान के द्वारा आत्म में जो अध्यास की प्राप्ति हो रही है उस अध्यास की निवृत्ति करने के बाद में आत्म तत्व को ही उपास रूप में स्थापित किया जाए अतः सर्वम खुदम ब्रह्म मेह नाम किंचनो इत्यादि के द्वारा जितना भी ब्रह्म को कहीं भगवान ने ही स्थापित किया जाए अक्षर ब्रह्म के रूप में तत्त्वमसि इस महावाक्षी के द्वारा जो चेतन जीवात्मा है वह भी अध्यास रूप है तो उस आश्रय पदार्थ, पदार्थ में ही अवस्थित किया जाए, और सोहम इत्यादि के ज्ञान मार्ग के जो अनुभव वाक्य है अनुभव वाक्यों में तक सोहम अहम ब्रह्माष्टी इत्यादि जो वेद के बचन है उन में भगवत तत्व को भी कहीं जो सृष्टि करने वाला तत्व है उस सृष्टि करने वाले तत्व को भी कहीं पर तत्व उसमें ही अवस्थित किया जाए अंत में जो उपास्य रूप में वस्तु तो बचेगी वह आत्म आत्मतत्व ही है और उपाधि का निराश करने के बाद में एकमात्र ब्रह्म तत्व ही जो आश्रय पदार्थ है वह आश्रय पदार्थ के रूप में वह ब्रह्म ही अद्वैत ज्ञान तत्व के रूप में शेष रहेगा परतु अद्वैत ज्ञान तत्व में अवस्थित हो जाने पर भी ब्रह्म साहित्य प्राप्त कर लेने पर भी जीव को परम परम सुख की प्रत्यक्ष रूप से आस्वादनीय सुख की प्राप्ति उसको नहीं होगी स्वरूपानंद की तो प्राप्ति हो जाएगी परंतु तो भोग्य आनंद की प्राप्ति नहीं होगी भोग्य आनंद की प्राप्ति कृष्ण सेवा सुख में ही है और इसीलिए जो रसिक जन है वे रसिक जन साइज मुक्ति को भी नहीं चाहते क्योंकि मुक्ति में ब्रह्म में अवस्थिति तो हो जाएगी स्वरूप आनंद की प्राप्ति तो हो जाएगी परंतु तो स्वरूप आनंद का भोग नहीं आनंद हो और आनंद का भोग न हो ऐसे आनंद की उपलब्धि का क्या लाभ लाभ तो तभी है जब कि आनंद का भोग भी किया जाए इसलिए सारे रसिक जन ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद में फिर ये कहते हैं गुलमरज जो सुख आपके में है वो सुख हमको और कहीं नहीं चाहिए इससे भी कह रहे हैं श्री ध्रुव जी भी कहते हैं या निर्वृतित सं पर श्री रसपोस् एक प्रमाण दे रहे हैं कि ज्ञान है त्याज और भक्ति ही है परंपरम के पास भक्तों के लिए साहित्य मुक्ति भी उपेक्षित हो जाती है अध्यान में श्री को करके न और अपना प्रिजन करके मानना यही प्रेम का सबसे बड़ा लाभ प्रेम की परंपरा उपस्थिति यही है प्रेम की परंपरा उपलब्धि यही है कि तो उसमें एक बात स्वीकार कर लिया कृष्ण भगवान है ब्रम्म है परमात्मा है पर तत्व है सब कुछ मान लिया परंतु इसकी को बात करके ऊपर फेंक दिया कहीं बुखारी में डाल दी अब कृष्ण के साथ में जो कुछ भी व्यवहार है उस व्यवहार को लौकिक सद्बंध भाव के साथ में ही कृष्ण के साथ में व्यवहार को माना जाएगा निषेध नहीं करेंगे उसको स्वीकार कर लिया पहले वहां जोड़ लिए हाँ तुम हो ऐसे ब्रह्म हो परमात्मा हो भगवान हो तो हमारा काम तुमको बृलमान करके नहीं चलेगा हमारा काम चलेगा तुम मेरे पुत्र भाव से के साथ में संबंध स्थापित किए जाए तो श्री संतादिक भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि या निर्वृत्ति ही तन भ्रता तब पाद पद्म जन नाथ मंत्र काम श्रीलाजी के निर्मति स्तंभ श्री द्रुपजी के वचन ज्ञान है तो हे प्रभो आपके चरण कमल इनके ध्यान करने पर और भगवजन कथा श्रवणे इन वासकी और आपके जन माने भक्तों की कथा श्रवण करने पर ज्ञान निर्वृत्ति जो आनंद की प्राप्ति होती है तो या माने जो आनंद की प्राप्ति माने शरीर धारण करने वाले व्यक्तियों को भक्तों को आपके चरण कमलों का ध्यान करने पर सुख की प्राप्ति होती है और भगवत जन कथा श्रमणिया आपकी और आपके भक्तों की तथा श्रवण करने से जो आनंद की प्राप्ति होगी जहां पर एक संकेत कही अपने आप प्राप्त हो रहा है कि आपकी कथा के श्रवण की भी अपेक्षा भक्तों की कथा श्रवण करने का कुछ लाभ ज्यादा है क्योंकि भक्तों की कथा ये अपनी दशा का वर्णन करने वाली है कि कहाँ पड़े हुए थे कैसे चलना शुरू किया फिर कैसे गिरे कैसे चोट खाई कैसे उठे कैसे लड़खड़ाए कैसे खड़े हुए कैसे दौड़े ये सारी बात पता लगता है भक्तों के चरित्र से वो चरित्र उनका है परंतु भक्तों के जो चरित्र है वो हमारे चरित्र है हमारे साथ में उनकी कहीं संगति विराजमान होती है तो आपके चरणार्ब का ध्यान और उसके बाद में कह रहे हैं आपके चरणार्द के ध्यान के साथ साथ भवत जन कथा श्रवणि आपके भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से भी जो लाभ की प्राप्ति होती है जो आनंद की प्राप्ति होती है वह क्योंकि श्री जी गोस्वामी जी आप आज्ञा करते हैं भगवत संदर्भ में कि परकर वैसिष्ट्यार वैसिष्ट्यार। परकर वैशिष्ट्यम के के वैशिष्ट्य कारण ही लीला का वैशिष्ट जैसा परकर होगा उतनी ही अधिक प्रेमयी लीला सामने होगी और उतनी ही अद्भुतता आएगी जब बैकुंठ का परकर है तो वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा स्वयं को ठाकुर दंड तो दे इसकी अभिलाषा करेगा परंतु यदि का प्रेमी पर है तो वो छड़ी लेकर के को भी बांध लेगा कहीं आपको भी धमकाए का पड़कर धमका दंग, नहीं सकता है। को, का है कन्ह को भी धमकाएगा कहीं के भी कंधे पर चढ़ जाएगा कंधे पर चढ़ाएगा कंधे पर चढ़ाए चढ़ाएगा चढ़ेगा झूठन खाएगा जूठन खिलाएगा तो पढ़कर वैशिष्ट के कारण है इसलिए पहले भगवान के चरण कमल के ध्यान की बात कही और फिर कही कथा कथा श्रवणे नवास्या आपके की श्रवण करके भवत्या दो शब्दों का प्रयोग होता है एक निर्वृत्ति एक निवृत्ति दोनों अलग अलग दोनों क्या अलग माने किसी चीज को त्याग करना रिनाउंसमेंट किसी चीज के आसक्ति को त्याग करना निवृत्ति और निर्वृत्ति माने आनंद किसी दूसरी वस्तु की फिर स्मृति न रहे उसका नाम है निर्वृत्ति आनंद की आनंद तो जो आनंद जीवधारियों को आपके चरण कमल के माधुर्य का स्मरण करने पर प्राप्त होती है और जो कथा श्रवणिक संतों की कथा श्रवण करने से जो वस्तु की प्राप्ति होती है सा ब्रह्मणी स्वमेहमी अपनाथ वासुकी प्राप्ति ब्रह्म में ब्रह्म कैसा है उसके लिए एक विशेषण दे दिया कि ब्रह्म आपकी महिमा अर्थात आपकी अंग कांति होकर के वैभव रूप होकर के विराजमान परंतु उसमें आपकी लीला का माधुर्य नहीं सा ब्रह्मणी स्व मेहमनी तो यश्य प्रभाव प्रभो तो कहकर के श्री ब्रह्मा जी जिनकी स्तुति करते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्म उनकी अंगकं होकर के विराजमान हो है वो यहां पर कह रहे हैं सा निर्विशेष ब्रह्म में वो आनंद की प्राप्ति नहीं है जो सविशेष सब आप में प्राप्ति है तो जब मैं धुरु कह रहे हैं कि जब मैं मोक्ष को भी नहीं चाह रहा हूं उस ब्रह्म सुख साहेमन जब ब्रह्म को भी मैं नहीं चाह रहा हूं ब्रह्म साहित्य को भी नहीं चाह रहा हूं तब जो काल की तलवार से काट करके नष्ट हो जाएंगे फेंक दिए जाएंगे ऐसे स्वर्गो मैं चाहूंगा और जो विमान से नीचे फेंक दिए गए मार कर ने स्वर्ग में रहने वाले उन देवताओं को वापस फेंक दिया और फिर वे पृथ्वी के ऊपर जन्म ग्रहण कर रहे हैं ऐसे स्वर्ग के सुख को मैं क्यों चाहूंगा जब मैं मोक्ष को ही दोबारा करें कि जो सुख की प्राप्ति माने शरीर धारण करने वालों को आपके चरण कमलों के ध्यान से होती है इनमें भी तनभुताम कहकर के मनुष्य देह की विशेष रूप से प्रशंसा बताई गई क्योंकि मनुष्य देह में जैसे माधुर् का आस्त है और जैसे में प्राण में प्राणमय में कोष से भी बढ़कर के जो विज्ञानमय कोष है उसका जितना विस्तार और जितना भाई भाग, जितनी कुशलता इस मनुष्य देह में विराजमान है ऐसी कुशलता ऐसी विवेचकशील विवेचनशीलता विवेचकता कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है तो आपके चरणार्ब का ध्यान करके और आपके भक्तिजनों की भवजन कथा श्रवणेन ना भक्तों की कथा को श्रवण करके जिस सुख की प्राप्ति होती है सा ब्रह्म अपना वह ब्रह्म में भी प्राप्त नहीं है मैं नहीं चाहता हूं जो ब्रह्म आपकी ही अंग कांति रूप है अंग कांति और आप में अंतर नहीं है अंग कांति भी आप है ब्रह्म और भगवान इनमें अंतर नहीं है ब्रह्म भगवान परमात्मा तीनों में कोई तो अंतर नहीं है पांच एक जगह स्वरूप का प्रकाशन है दूसरी के स्वरूप का प्रकाशन नहीं है सेठ जी की इच्छा है वो अपनी दौलत सबको दिखाए या नहीं दिखाए या थोड़ी सी दिखा तो परमात्मा भगवान ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कोई छोटा हो गया और भगवान कोई बड़े होंगे ऐसा नहीं है कहीं ब्रह्म को उस स्वरूप को दिखाया गया अपने वैभव को कहीं अपने वैभव को नहीं दिखाया तो भगवान की अंग कान्ति और भगवान में भगवान के अंग और भगवान में कोई अंतर थोड़ी है सब एक ही है भगवान के स्वरूप में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है और उनके अंग अंग में भी कोई अंतर नहीं है परंतु तो एक अंग में माधुर्य प्रकाशन ज्यादा है स्वरूप में कोई अंतर नहीं है पर तो एक में माधुर्य प्रकाशन ज्यादा है एक में माधुर्य प्रकाशन का बस इतना इसलिए मुझे सुख भी नहीं चाहिए। फिर उन स्वर्ग के सुखों को मैं क्या करूंगा जहां पर काल का चक्र जब चलता है तो काल के चक्र से काटे हुए वे देवतागण नीचे आकर गिरते हैं और पत्ता विमान से नीचे गिरते हैं उसका क्या वर्णन किया जाए तो उनको तो कभी चाह ही नहीं जाएगा जिन लोगों को कृपा करके भगवत चरणार्दी की प्राप्ति हो गई उन लोगों का कहना क्या वे ही होकर के और उनको सेवा सुख प्राप्त होने पर मोक्ष तक की भी अभिलाषा नहीं है तो किन किंतु अंत कांत माने काल उसकी असी माने तलवार से चक्र से लुता काटे गए और पश्चात विमान जो विमान से नीचे गिर रहे हैं ऐसे लोगों की द्वारा प्राप्त होने वाले उस स्वर्ग को तो फिर मैं चाहूंगा ही क्यों जबकि मैं मोक्ष को मोक्षता हूं तो कई मुक्त न्याय से के द्वारा कि न्याय से यहां भक्ति की महिमा का स्थापन किया गया कि जब मोक्ष को नहीं चाह रहा है तो नीची वस्तु को क्यों चाहा जाएगा और भक्ति के आगे मोक्ष को भी हम नहीं चाहते हैं तो भक्ति की बड़ी वस्तु है तो वहां होता है जहां किसी छोटी वस्तु की महिमा का वर्णन करके बड़ी वस्तु की महिमा अपने आप से दो जाए यह प्रवृत्ति होती है वहां पर कई मुक्ति न्याय होता है कि किसी के पास में पचास रुपए का नोट है बोले तो इतना ही काफी है तो फिर उसके पास में हजार दो के लोग हैं तो उसकी क्या कीमत मतलब। उसकी वो तो अपने आप ही शामिल है तो छोटी वस्तु के द्वारा भी जब उसकी महिमा का डायन किया जाए, तो फिर अन्य वस्तुओं का तो कहना ही क्या तो यहाँ पर संसार के सुखों की निंदा करते हुए स्वर्ग सुखों की निंदा करते हुए मोक्ष की प्रशंसा और मोक्ष की भी निंदा करके भक्ति की प्रशंसा ये तुलनात्मक दृष्टि से स्थापित की आगे इसी बात को श्री नागपत्नी का ना स्तुति करते हुए कह रहे हैं नागपत्नियों ने अनेक अनेक अने बार श्री कृष्ण से कहा आपने पति काली से कहा कि कृष्ण ईश्वर है परंतु तो काली मान ली रहा अपने विष के प्रभाव में इतना मतवाला है नाना मैं ईश्वर हूं अपने आप को ईश्वर करके ही ताली मांग रहा है कृष्ण के चरणों की ठोकर पड़ी सिर के ऊपर तो होश में आ और उसे लगा मेरी पत्नी आज जो कह रही थी कि श्री कृष्ण ईश्वर है उनके सामने अपना अभिमान मत दिखाओ इस ब्रिज में अपने वैभव को तुम मत दिखाओ सियों को कष्ट मत दो परंतु तो मैं अपने प्रभाव से इस बात को तो कोप को बालक नहीं है या कोई अद्भुत वस्तु है या ईश्वर ही है जिसका बार बार उल्लेख मेरी पत्नियां नागपत्निया कर पत्निया रही थी और ऐसी स्थिति में तम अग्रण मन सा वो काली जब श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करता है मनी मन से पत्नियों ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक तो कहा था जब वो मन से शरणागति ग्रहण करता है तो श्री ठाकुर चरणों की ठोकर मारना छोड़ देते तो थोड़ा कम कर देते और उस समय जितनी भी नागपत्नीगण है वे नागपत्नीगण श्री कृष्ण की मेहमा गायन करने के लिए अपने केशों को बिखेर करके अपने ऊपर के जो वस्त्र है उनका अनावरण करते हुए छोटे-छोटे सपोनों को आगे करके प्रार्थना करती हुई वे श्रीनागपत् श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि न पारेम न महेंद्र न सावहम न साधपत्यम नोग सिद्धि अपना भवम्पा पाद कि आपकी आए है। के हम शरणागति होकर हमारे पति के प्राण हमको दे स्तुति तो खूब शुद्धा भक्ति की स्तुति की परंतु भक्ति चाहिए नहीं चाह रही है क्या ये नापत्निया अपने पति के प्राण मन में विचार कर रही है कि यदि प्रभु ने इस काली को मार दिया तो कोई दूसरा दुष्ट नाग हमको अपनी बना देता बड़े मंगल की बात है कि हमारा पति अभी तक कृष्ण विरोधी था पंत सौभाग्य से अब हमारा पति कृष्ण शरणागत हो गया है ऐसे वैष्णव पति के प्राणों की रक्षा करना हम अर्धांगनी होता पत्नी होता भी धर्म बन जाता है अभी तक दुष्ट या काली कृष्ण से बैर भाव ही रख रहा था प्रभु से तो भले ये मर जाता मर जाने दो हम वैध्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर लेती परंतु सौभाग्य से अब हमारा पति कृष्ण भक्त हो गया है ऐसे कृष्ण भक्त पति की यदि हम सेवा करेंगे तो कालांतर में हम भी तन जाएंगे ऐसी स्थिति में अपने पति के प्राणों की रक्षा करते हुए ये सशर्त भक्ति करने लगे एक तरह से इनकी जो भक्ति है वो मिश्रा भक्ति है भौतिक सुख भी चाह रही है और कृष्ण की भक्ति भी कर रही हैं और ये प्रार्थना करती हुई नागपत्नीगण कह रही है कि महाराज आपके जो भक्तगण है वो न पारमेष्यम न महेंद्रम न साधम नतम कुछ भी नहीं चाहते सबसे पहले सबसे ऊंची वस्तु कौन सी है कर्म कांड का सबसे बड़े से बड़ा फल यदि कोई हो सकता है तो सर्वोत्तम फल सर्वश्रेष्ठ फल सर्वाधिक फल यदि कोई है वो है ब्रह्मा का पथ कर्म कांड की पहुंच इसके आगे भी कर्मकांड के द्वारा अधिक से अधिक कोई वस्तु की प्राप्ति होगी तो वो ब्रह्मा का पद सो कह रही है उस फल की असारता का वर्णन करते हुए ये कह रही है कि हम ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहती हैं अर्थात कर्म कांड के द्वारा प्राप्त होने वाला सर्वोत्तम फल वह अभी भक्ति के आगे तुच्छ है यदि पारमेश्वर पारमेश्वर माने ब्रह्मा उन ब्रह्मा के पद को भी हम नहीं चाहते हैं अर्थात भक्ति के आगे कर्म कांड भी अति भगवान बोले चलो नीचे आ जाओ थोड़ा न महिंद इंद्र के राज्य को ले लो नाग पत्नी कह रही है हमको इंद्र का राज्य भी नहीं चाहिए भगवान देवताओं की रक्षा के बहाने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। तथ्य तो तो देवताओं की रक्षा मुख्य वस्तु नहीं है देवताओं की रक्षा करना होता तो हमेशा ही रक्षा करते परंतु तो अनेक अनेक देवताओं को अच्छी तरह से खाई होने पर स्वर्ग से भ्रष्टि किया जाता है इसलिए देवताओं के साथ में भगवान का कोई पक्षपात नहीं है कोई व्यक्ति यदि प्रहलाद तलवार उठाता है तो भगवान को मारते हैं देवता कितनी भी स्तुति स्तुति स्तुति कहते रहे बकते रहो करते रहूं स्तुति। स्तुति बहुत है, रोज ऐसी बहुत की की जाती जाती कौन सुनता साथ साथ है भगवान साफ़ साफ़ देते ना अभी का वध मैं नहीं कर सकूंगा तो मैं पक्षपाती नहीं हूं यदि हिंड कश्यप का बिना कारण के बध कर दू तो ये कहा जाएगा तो भगवान पक्षपात कर रहे एक को पाल रहे दूसरी को नहीं पाल रही है हाँ यदि किसी भक्ति के ऊपर ये आपत्ति करेगा और भक्तों में मुकुटी इस समय कौन है भक्तों में मुकटमी है श्री तुम लोग तो सब स्वार्थ वाले भक्त हो भक्ति भी करते हो और मिठाई भी चाहते हो दोनों चीज चाहते हो परंतु तो प्रहलाद ही शुद्ध भक्त है उस शुद्ध भक्ति के ऊपर कभी ये अपराध करेगा महाराज तो ऐसा तो नहीं समझना चाहिए कि भगवान देवताओं का पक्षपात कर रहे हैं तो महेंद्र नहेंद्र मुझे इंद्र का राज्य भी नहीं चाहिए महेंद्र नहीं चाहिए। तो और नीचे आ जा स्वर किसने देखा पहले संसार में तो भोग ले मैं तुझे चक्रवर्ती राज्य देता हूं तो न सार्वभौम मुझे सर्व सारी पृथ्वी का राज्य भी नागपत्नी कह रही है हमको कृष्ण नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोलो और नीचे चला जा पाताल में वहां पर स्वर्ग के समान ही सारा सुख विद्यमान है नसाधिपत्य हमें रसातल का राज नहीं चाहिए और, तो और क्या योग के द्वारा प्राप्त होने वाली जितनी भी सिद्धियां हैं वो योग सिद्धि भी नहीं चाहिए योग सिद्धि का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं मेरी अभिव्यक्ति के साधन संपूर्ण जगत है जगत के रूप में मैं अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं अपनी खुश शक्तियों को अभिव्यक्त करता हूं तो जो नैकथ्य के द्वारा अभिव्यक्ति का साधन हो उसको कहते हैं उपाधि मेरी शक्तियों की माने माया रूप जो शक्ति है उस शक्ति का प्रकाशन और मैं उस शक्ति का भी शक्तिमान हूं इस तत्व का उपासन का प्रकाशन करने के लिए मैं जगत रूप उपाधि के रूप में अपने आप को प्रकट करता हूं मैं जगत मेरी उपाधि है यदि उपाधि का लय भगवान में कर दिया जाए तो एक मात्र तो उपास्य तत्व भगवान ही रहेगा परंतु धारणा करने के लिए एक योगी अपने मन को सबसे पहले भगवान की किसी एक उपाधि के साथ में तन्मयता प्रदान करता है संपूर्ण जगत भगवान का ही शरीर होकर के एक उपाधि होकर के भगवान का नहीं माने भगवान की माया शक्ति का एक उपाधि होकर के संपूर्ण जगत विद्यमान तो जगत हो गया त्रिणात्म का माया की अभिव्यक्ति का निकटतम साधन किसी कहेंगे हम माइक उपाधि जगत हो गया भगवान की माईक उपाधि माया है भगवान की एक शक्ति माया का प्रकाशन होता है जगत के रूप में अब यदि कोई व्यक्ति ये विचार करे कि आकाश भी भगवान का एक स्वरूप है ऐसी स्थिति में वो यदि ये विचार करे कि मैं आकाश हूं मैं आकाश हूं मैं आकाश हूं, मैं आकाश हूं। ये आकाश भगवान है और अपने मन को मैं आकाश हूं ये विचार करते हुए अपने मन को आकाश में ही तन में तो कर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी वो सिद्धि क्या है कि वो सब जगह अपने आप को प्रकाशित कर सके जैसे आकाश सब जगह है ऐसे यहां भी बैठा है और इसी काल में वो बंबई में बैठा हुआ तो आकाश सर्व्याप्त है तो धारणा करने पर भगवान के उपाधि के साथ में जहां मन का कर लिया जाता है तो धारणा की स्थिति में ही अणिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम का आदि जो सिद्धियां भगवान में समुद्र के समान विराजमान है <laughs> वे सारी की सारी सिद्धि उसको प्राप्त हो जाए तो अणिमा सिद्धि का त्पर्य है कि महत्व सबके भीतर विद्यमान है जो बुद्धि तत्व है महतत्व वो सबके भीतर विद्यमान है अब मैं ही महात हूं यह विचार करते हुए अपने मन को महत्व के साथ में मिला लिया जाए तो व्यक्ति में अणु होने का जो गुण है वो प्राप्त हो जाएगा अणिमालय इसी तरह से विशाल होने का जो गुण है वो भी प्राप्त हो जाएगा आकाश के समान व्यापक विशाल आकाशी में मैं हूं यह विचार कर ले तो आकाश के समान व्यापक होने का उसमें गुण प्राप्त हो जाएगा यही महिमा है का तात्पर्य की गति से वो कहीं भी दौड़ करके जा सकता है मन भी भगवान की एक उपाधि है भगवान की एक शक्ति है माया माया की एक शक्ति है मन उस मन के साथ में अपने प्राकृतिक मन को यदि एकात्म कर लिया जाए करा लिया जाए, तो व्यक्ति मनोजम नाम करके जो शक्ति है उसको प्राप्त कर लेगा वो तो कहीं भी पहुंच जाएगा तो उसमें तीव्र गमन करने की जो शक्ति है वो प्राप्त हो जाएगी किसी भी वस्तु की अभिलाषा करे संसार के जितने भी भोग है वो भोग स्वयं को सहज प्राप्त हो जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि तो उसमें प्राप्ति नामक शक्ति आ जाएगी भगवान है सर्वत्र व्यापक होने के कारण प्राप्ति नामक शक्ति से युक्त है ऐसी स्थिति में भक्तों को भोजन कराया जाए और पेट भर जाता है भगवान ठाकुर को तो केवल भोगता दृष्टि मात्र से ही आस्वादन ले रहे हैं पंत साक्षात आस्वादन ठाकुर भी ले रहे हैं पंत साक्षात आस्वादन जब वो प्रत्यक्ष रूप से सबके देखते हुए भक्त का आस्वादन करते हैं तो भक्तों का जो स्वाद है वो भगवान सहज ही ले रही है इसलिए अपनी प्राप्ति नामक शक्ति से एक बार प्रसाद को ग्रहण कर लेने के बाद भी भगवान जब साक्षात रूप से भक्तों के माध्यम से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और भक्तों को जो सुख की प्राप्ति होती है वो प्राप्ति भगवान को सहज हुई वैष्णव सेवा के द्वारा भगवान साक्षात चतुर्विध जो अन्न ग्रहण करते हैं श्री मंदिर में तो आपने भाव रूप में अन्न को ग्रहण किया और दृष्टि से उसको वैसा का वैसा समा, आ, उपस्थित कर दिया उड़ने के बाद में भी वैसा का वैसा स्थापित कर दिया और वैष्णवों के माध्यम से वैष्णवों को जो सुख हुआ वो सुख भगवान को भी प्राप्ति नामक सिद्धि में प्राप्त हो जा रहा है इसे भगवान का प्राप्ति सिद्धि है भक्त भी यदि अपने स्वरूप को अपने मन को भगवान की इस सामर्थ्य के साथ में मिला ले तो वह भी उन गुणों को प्राप्त कर ले उसमें भी प्राप्ति नामक जो है वो धारणा की स्थिति में आ जाएगी प्राकाश माने अपने आप को कोई भी कामना करना और वस्तु की प्राप्ति होना और यथा काम अवसायित जो कामना प्राप्त की जो सुख किया उसकी पराकाष्ठा कहीं प्राप्त है तो वो भी प्राप्त हो जाएगी तो न योग सिद्धि योग के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां उनको ले ले पत्नी कह रही है ना ना हमको योग से नहीं चाहिए माने अणिमा महिमा लघमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व ईशत्व का तात्पर्य है अपनी आज्ञा जिसकी आज्ञा कोई ताल नहीं सके उसका नाम ही ईशाव वशत्व माने सब उनके वशीभूत हो जाए और यथा काम अवसायित जो कामना की उसकी पराकाष्ठा तो ये सारे गुण भगवान में सहज रूप से विराजमान जीव में उनकी कृपा से एक छीटा छीटा कहीं किसी में आ जाए और यदि छीटा आने पर वो इन गुणों के भोग में रह गया तो गया भजन से फिर भजन नहीं कर पाए फिर जादूगरी करता हुआ डोलेगा और पैसा कमाता हुआ डोलता रहेगा भजन उसका छूट जाएगा इसलिए सिद्धियों को भजन में अंतराय रूप में ही तो गया। में है। भक्त में ये ये रूप विराजमान भक्त भक्ति के बल से ये सारी सिद्धियां आ जाती हैं। परंतु भक्त इन सिद्धियों का कभी भी उपयोग करना नहीं चाहते हैं इन सिद्धियों को कभी दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि दिखाने पर फिर वह री करते हुए डोलेंगे वो केवल मजारी बने का काम करते हुए डोलेंगे तमाशा करते हुए और भगवत भजन से रहित हो जाएंगे इसलिए सिद्धि आने पर भी आई हुई सिद्धियों को भी भक्तगण लौटा देते हैं ये तो भजन की बहुत प्रारंभिक अवस्था में धारणा मात्र की अवस्था में ही ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो नागपत्नी गण कर कह रही है न योग सिद्धि योग के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि जिनकी प्रक्रिया ये है कि मन की एक विशेषता है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता है स्वप्न में जैसे एक ही मन महल बन जाए कोई पलंग बन जाए वही सोने का पात्र बन जाए वही द्वारपाल बन जाए सारा मन अनेक रूप धारण कर सकता है इसलिए मन की एक विशेषता है कि वो अनेक रूप धारण कर सकता है तो भगवान के जो वैभव है उन वैभव के साथ में उनको ही अपनी उपाधि भगवान की उपाधि समझकर उन उपाधियों में यदि मन को कोई कर ले कोई मिला दे, करा दे, तो उसको उस वस्तु के जो गुण है आकाश का गुण व्यापक होना वायु का गुण कहीं ना इन सारे गुणों को वह प्राप्त कर लेगा महात का गुण सर्व व्यापक होना इन सारे गुणों को वह प्राप्त कर लेगा प्रकृति के जो विभिन्न तत्व है उन तत्वों के साथ मैं आत्म तारात्म्य करने पर मान मन का तारात्म्य करने पर उनके गुण उनकी शक्तियां उस व्यक्ति में अपने आप आ जाएगी तो हमको योग शुद्धि चाहिए अच्छा वो योग शुद्धि चाहते हो तो लोग अपन भवन में तुमको मोक्ष दे देता हूँ पंत नागपत्नियों ने कहा ना ना ना, ना ब्रह्म हो जाए इसकी भी हमको आवश्यकता नहीं है मोक्ष की होगी बोले जहां पर आत्मा भी तेज रूप है और भगवान के रूप का आत्मा दर्शन कर रही है पंत वो मन में विचार कर रही है कि आहा, ऐसे सुंदर भगवान के साथ में मेरा अभेद संबंध हो जाए अभी भी दृष्टा और दृश्य इन दोनों के बीच में दर्शन रूपी एक पर्दा है जब दर्शन रूपी पर्दा हट जाएगा तो दृष्टा ही दृश्य हो जाएगा जब तक दर्शन का पर्दा है तब तक दूरी कहीं ना कहीं बनी हुई है इसलिए पूर्ण प्राप्ति नहीं है मुझे कहीं यदि कोई ये विचार करे कि पूर्ण प्राप्ति नहीं है इसलिए अत्यंत साहिज हो जाए तब उसको क्या करना पड़ता है भगवान के, के रूप में से चित्त को हटा करके भगवान की जो, जो चारों अंग अंग कांति कांति है उस अंग में वो अपने चित्त को अंगकांति भगवान में तो कोई अंतर है नहीं ब्रह्म हो भगवान में तो कोई अंतर है नहीं अंग कांति भी भगवान ही है परंतु अभी तक वो भगवान की मुस्कान भगवान की भोंक भगवान की नास्का भगवान के काम भगवान की ग्रीवा क्ष के रूप में विराजमान लक्ष्मी इनके चिन्ह का दर्शन कर रहा था इनमें अपने चित्त को लगा रहा था परंतु तो अब वो चित्त लगा रहा है कहा? केवल अंग और वो ये जानता है कि भगवान का जो स्वरूप था और जो अंग कांति है वो दो अलग अलग वस्तु नहीं है परंतु तो जब तक स्वरूप का दर्शन कर रहा है तब तक तो दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा द्वैत है जब उसने अंगकांति में दृष्टि लगाया चित्र लगाया तो अंगकांति भी तेज रूप है और जीवात्मा का स्वरूप भी तेज रूप है तो तेज में तेज मिल जाएगा जैसे बिंदु समुद्र में मिल जाएगी जैसे एक इरण विस्फुलिंग वह अग्नि में ही लीन हो जाएगा इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा में लीन हो जाएगी और अपरोक्ष अनुभव की उसे इस प्रकार प्राप्ति हो जाएगी परोक्ष अनुभव की प्राप्ति नहीं तो मोक्ष उसकी भी प्राप्ति साधक को सहज में हो जाएगी अपन भव अपनर्भव की उसे सहज प्राप्ति हो जाएगी इसलिए एक ज्ञानी अत्यंत मिलन प्राप्त करने के लिए जिसमें ज्ञाता और ज्ञे इनके बीच में ज्ञान का पर्दा न रहे दृष्टा और दृश्य इसके बीच में दर्शन का पर्दा न रहे उसे हटाने के लिए वह फिर स्वरूप में अपने चित्त को नहीं लगाता है वह लगाता है केवल अंग कांति में और अंग कांति में लगाने पर वह ब्रह्म में ही दीन हो जाएगा और हारे तो हारे हार। बड़े दुख की बात होती है भक्तों के लिए कि उसका ब्रह्म में लीन हो जाने पर स्वाद खत्म हो जाता तो है स्वरूप आनंद तो की तो प्राप्ति है परंतु आनंद की प्राप्ति मोक्ष सुख उसको नहीं होती है। है तो कहता है, हाँ, ये मोक्ष नहीं चाहिए इसलिए मुक्ता लीलिया विग्रहण करवा भगवंत भाई मुक्तगण लीला साहित्य ब्रह्म में साहित्य प्राप्त करके भी वहां से निकलना चाहते हैं भक्ति महारानी का पहले जो उन्होंने जो आराधन किया था उस भक्ति के प्रभाव से वे वेब ज्योति से निकलते हैं और निकल करके फिर उनको पार्षद की योग माया शक्ति जब चतुर्भुज पार्षद देव को प्राप्त करते हैं तो वे, वे नाथ की सेवा करते हैं योग माया कृपा करती है तो वे गोपी देह प्राप्त करके मंजरी देह प्राप्त करके श्री प्रिया लाल की राधा मनमोहन देव जी की सेवा के तो अपनर विरायमान हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए यत्पाद आपके चरण कमलों में जो शरणागत है वे किसी भी वस्तु को नहीं चाहते हैं मोक्ष पर्यंत को भी नहीं चाहते हैं तो मोक्ष को न चाहना और अन्य वस्तु को चाहना ये ज्ञान शास्त्र की दृष्टि में अज्ञान है। वस्तु को न प्राप्त करके अवस्तु का ध्यान करते रहना यह अज्ञान है परंतु एक भक्तगण भगवान के जो सर्व आश्रय रूप रूप है उसका ध्यान न करके वह जो ध्यान करता है वह ध्यान करता है श्री भगवान के चिन्मय स्वरूप का ध्यान करते हुए ही वो विराज मानता है वह भगवान की उस मधुर मा का स्मरण करता है इसलिए मोक्ष भी नीचा तो नाग पत्नियों ने भगवान की की न पारमेशम हमको ब्रह्मा जी का सुख नहीं चाहिए नहेंद्र धिषम हमको स्वर का राज्य नहीं चाहिए उसके नीचे आओ तो न सार्वभौम सप्त द्विपति पृथ्वी का राज्य हमको नहीं चाहिए न रसाधिपत्य हम, हमको रसाधिपत्य रसातल का सुख भी नहीं चाहिए हमको योग सिद्धि मन के द्वारा भगवान की माया रूप उप उपाधि के किसी अंश के साथ में तादात्या बन होकर उस उपाधि के सारे गुण हम में आ जाए ये जो योग की सिद्धि है ये योग की सिद्धि में नहीं, नहीं चाहिए आकाश भगवान की एक उपाधि है उस उपाधि में अपने मन को तादात्मिक किया तो आकाश का जो व्यापकता रूपी धर्म है वो व्यक्ति में आ जाएगा और कहीं भी वो अपने आप को प्रकट कर ले तो ऐसी जो योग सिद्धि है वो कोई नहीं चाहिए क्योंकि तो ऐसा करने पर वह केवल जादूगरी करता हुआ डोलेगा वह जगलर बनकर के केवल एक जादूगर बनकर वो अपने को को दिखाता रहेगा, रहेगा, पैसा कमाता रहे भजन कहीं उसका छूट जाएगा। इसलिए संतगण अपने अपने सामर्थ्य होने पर भी प्रभाव नहीं दिखाते हैं, परंतु कभी-कभी विश्वास उत्पन्न करने के लिए कृष्ण की महिमा को प्रकट करने के लिए वे संतगण कभी कभी चमत्कार दिखा देते संतों के चरित्र में देखने में यह आता है कि चमत्कार के द्वारा नमस्कार प्राप्त होती है जगत का एक नियम है जहां चमत्कार है वहां नमस्कार परंतु संतगण नमस्कार से बचने के लिए ही सामर्थ्यवान होने पर भी अपने चमत्कार को नहीं दिखाते हैं कभी कभी ठाकुर की मेहमा को दिखाने के लिए वे अपने चमत्कार को दिखाते हैं। निष्ठा को उपन्न करने, करने के लिए है वो अपनी महिमा को स्थापित करने के लिए कभी भी नहीं होता है ऐसी स्थिति में संतगण वे आई हुई सिद्धियों को भी या तो छिपा करके रखते हैं दूर रखते हैं या कभी कभी दूसरों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्तिमाप्त कराने के लिए वे ऐसे चमत्कार दिखा देते हैं छंती प्रपन्ना वे आपके चरणारविंद को ही एकमात्र चाहती हैं आगे कह रहे हैं सुधिया तत्वम मधुकांत ध्यान तत्व युगता सुख सुधिया अपनी बुद्धि से यदि कोई भजन कर रहे हैं परमात्मा तत्व का ध्यान कर रहे हैं तो भैया करो ध्यान कौन बना रहा है ध्यान सुख दिया परमात्म तत्वम जो परमात्मा तत्व है उस परमात्मा तत्व का यदि कोई ध्यान कर रहा है तो भले ध्यान करे युवी सुधैत हवा परंतु तो तुमने जिसका वर्णन किया उस का यदि यदि गोपियां कह रही हो कोई ध्यान ध्यान करता करता है तो ध्यान करता तो भले रहे परंतु हम तो कौन पर मधुपकांत सुधात सांद्रम बृंदावेंदु बेंद्र चकोर नेत्रा हम तो वो गोपी है जो वृंदावनेन्दु वृंदावन के जो चंद्रमा है उनके मुखचंद्र उनका दर्शन करने वाली चकोर वाली नेत्र वाली चंदा और चकोर की प्रीति बड़ी प्रसिद्ध है चकोर चंद्रमा का दर्शन कर रहा है अब चंद्रमा तो चल रहा है उदय हुआ था पूर्व में और चंद्रमा चलते चलते पहुंच गया पश्चिम में अस्ताचल में परंतु चकोर के विषय में कहा जाता है तो उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि कहीं चंद्रमा से मेरी दृष्टि हट नहीं जाए गर्दन टेढ़ी करते करते उसकी गर्दन टूट जाती है टेढ़ी हो जाती है पर अपना आसन नहीं बदलता जिस आसन पर पहले बैठा हुआ था जिस भंगमा में उसी भंगमा में बैठे बैठे गर्दन चाहे मुड़ रही है दुख रही है फिर भी उस आसन भी नहीं बदलता है तो उसकी गर्दन टूट जाती है तो हमारे नेत्र भी उस चकोर के समान है जो श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए कृष्ण से दूर होने के लिए अपने आसन को भी कभी नहीं बदलते तो एक वयम हम वे गोपी है अरे उद्धा समझ ले समझ ले मधुपकांत सुधात सान्द्रम जो अरे मधु अरे घोरा हम वो गोपी है जो कांत सुधात सांद्रम श्री की कांत सुधा की सांत सुधा अत्यंत सारूप जो कांत सुधा है उनकी जो माधुर्य लक्ष्मी है उस माधुर्य के अमृत का शांत अमृत का वृंदावने इंदु चकोर नेत्रा उन वृंदावनेन्द्र का हम निरंतर निरंतर दर्शन करती हैं और उनका हम त्याग भी करती हैं तो ज्ञानियों की दृष्टि में कहीं आसक्ति रखना अज्ञान है परंत भक्ति में अज्ञाने एव अज्ञान ही ज्ञान बन जाता है यहां पर श्री कृष्ण में अत्यंत आसक्ति रखना यही ज्ञान बन जाता है। तो गोपियां कह रही है दोबारा सुन ले आ, उद्धव से बचने गोपियों के ध्यान ते सुख दिया परमात्म तत्व अभी अभी तुमने बड़ा ज्ञान बढ़ा रहा था परमात्मा ऐसा है परमात्मा ऐसा है तो तुम्हारे द्वारा रहे उस का ते जिनकी बुद्धि है ठीक है बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छे होने में वे यदि परमात्म तत्व का ध्यान करते हैं तो ध्यान करने ले दो ध्यान तो ते सुखिया परमात्म तत्व वे उस परमात्म तत्व का ध्यान करते हैं तो उनको ध्यान करने को जो जागृत स्वप्न शिशक्ति इनसे भी इनमें व्याप्त होकर के भी रहता है इनसे भाग भी जिससे जगत की सृष्टि पालन संवाद उस काल में भी वो विद्यमान है और जब सृष्टि पालन नहीं है उसके पहले भी विद्यमान था बाद में भी विद्यमान है परमात्मा तत्व परमात्मा तत्व किसको कहेंगे जो जगत के पहले भी था जगत के बाद में भी है और जब जगत है तब भी है मध्यकाल में भी है पूर्व में भी है बाद में भी है पश्चात भी है और जब जगत काल है तब भी है। ऐसे तत्व को सृष्टि स्थिति और सौहार इन तीनों ही स्थितियों के भीतर भी है और इनसे अलग होकर के भी जो विद्यमान है उसका नाम परमात्मा तो सृष्टि पालन का कारण है और इनसे परे होकर के भी वो विद्यमान है दूसरा परमात्मा का जो गुण है वो गुण है कि साक्षी रूप में जो विराजमान सृष्टि पालन स्वभाग करता हो साक्षी रूप में रहे और कर्म के बंधन में ना आए उसका नाम है परमात्मा तो तुमने अभी अभी परमात्मा का जो ज्ञान है, अरे उसके सार को हम समझ गए कि बघा रहा है जो जगत की सृष्टि के पहले भी विद्यमान था, बाद में भी विद्यमान रहेगा परंतु तो जब जगत है तब भी आश्रय रूप में वही स्थित है वह उपाधि के रूप में अपने आप को तो अध्यास के रूप में दर्शन करा रहा है उपाधि के रूप में माया की उपाधि के रूप में वह अपने आप को प्रकट करा रहा है परंतु जगत का उसमें अध्यास हो रहा है माया की शक्ति का उसमें एक परिणामिटी है।, है कि माया का तो है जगत परिणाम परंतु जगत भगवान में भगवान का परिणाम नहीं भगवान में जगत अध्यास रूप में दी। जीव को अध्यास के कारण बंधन की प्राप्ति को तीन अलग अलग वाक्य है तीनों वाक्यों रह समझे कई बात समझे आए आत्मा देह नहीं है फिर भी अज्ञानी जनों को अनुभूति हो रही है मैं दे अवस्तु में वस्तु की भ्रांतिबारा अवस्तु में वस्तु की भ्रांति ये हो गया अब अध्यास वस्तु है परंतु उसमें वस्तु की भ्रांति हो रही है देह ही आत्मा यह तो हो गया ज्ञान का, ज्याने। ज्याने का दूसरा हुआ जगत भगवान का निज स्वरूप नहीं है ये जगत भगवान का निज स्वरूप नहीं है जगत है सुख दुख मोहात्मा जबकि भगवान है शुद्ध सत्वात्मक सचित आनंद जगत न सत है न ज्ञान रूप है न आनंद रूप जगत त्रुगणात्मक है इसलिए आश्रय पदार्थ है श्री कृष्ण उसमें जगत अध्यास रूप में सत्य दिख रहा है तत्त्वतः तो जगत भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है बहिरंगा शक्ति के कारण जगत दिख रहा है जगत केवल भ्रम है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं जगत परिणाम है को कहेंगे तत्व तो था अन्य था प्रथा विवर्तविधीय और सतत्वता अन्य था प्रथा विकार विधीय दिखना उसका नाम है विवर्त परंतु सतत्व जगत तो अतत्वता तो नहीं दिख रहा है त्रिगुणात्म का माया शक्ति परिणाम को प्राप्त कर रही है विवर्त विवर्त का का दृष्टांत दृष्टांत है है रस्सी में दूध का दही बदल जा रहा दूध दही के रूप में परिणत हो रहा है वो वास्तव में परिणत हो रहा है ऐसे ही प्रकृति वह जगत के रूप में में परिणत हो रही है परन्तु प्रकृति अपने आप में जगत को नहीं दिखा सकती जब तक उसके पास में आश्रय नहीं है तब तक प्रकृति अपने आप को जगत के रूप में प्रकट नहीं कर सकती है इसलिए भगवान रूपी आश्रय पदार्थ में प्रकृति के द्वारा यह जगत सत्य रूप में दिख रहा है तत्वतः तो जगत भगवान में अध्यास रूप में ही माया के अध्यास रूप में ही अपने नाना रूप में दिख रहा है इसलिए जगत ज्ञान की दृष्टि से अध्यास है परंतु जगत है सत्य क्योंकि वह दूध में दही की भांति सत्य होकर के ही परिणत हुआ है वह रस्सी में सर्प के समान अध्यास नहीं तो जगत वास्तव में उत्पन्न हुआ है माया के कारण बंध भगवान जगत नहीं बने भगवान जगत बन जाएंगे तो जगत के सारे दोष भगवान में पहुंच जाए भगवान स्वयं जगत के रूप में अपने आप को परिणत नहीं कर रहे हैं भगवान ने ऑर्डर दिया ए माया शक्ति जगत को उत्पन्न कर माया शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया सेठ जी ने ऑर्डर दिया कि मेरे कमरे की कुताई कर दे नौकर सीढ़ी के ऊपर चढ़कर चढ़ करके ब्रशाई कर रहा है छीटा जो पढ़ेंगे वो किस पर पढ़ेंगे नौकर पर सेठ जी पे नहीं पड़ेंगे सेठ जी तो अपने दूसरे वाले बेडरूम में एसी रूम में सो रहे हैं। तो माया के जो दोष हैं, वो माया के ऊपर ही रह गए माया के दोष भगवान तक नहीं पहुंच। परंतु तो कहा ये जाएगा कि सेठ जी के घर में कुताई हो रही है सेठ जी का महल बन रहा अब सेठ जी कभी महल बनाने के लिए नहीं आए कभी परात ढोई नहीं है सेठ जी ने कभी रंग की बाल्टी उठा करके दी नहीं है बुरुश पकड़ा नहीं है सेठ जी तो अपने बैठे हैं नौकर अपने आप को तय कर रहा ऐसे ही कार्य करती है माया कहलाता है ये सेठ जी ने किया तत्त्वतः तो जगत या भगवान जगत के रूप में परिणत नहीं हुए भगवान की एक शक्ति माया दास जगत के रूप में अपने आप को परिणत हुई दिखा रही है परंतु तो सेवक के कार्य स्वामी के कार्य कहलाते हैं उपचार से से किसी तरह कह जाते हैं जगत का उपादान कह दिया जाता है शक्ति परिणाम होने के कारण जगत के दोष भगवान में नहीं लगते हैं शक्ति के दोष शक्ति में ही रह जाते हैं भगवान आप निर्विकार होकर के ही सदा विराजमान है आप तो स्वरूप शक्ति के साथ में क्रीड़ा कर रहे बहिरंगा शक्ति माया के साथ में तो उनकी क्रीड़ा नहीं है जीव शक्ति के साथ में तो उनकी क्रीड़ा नहीं है वे तो स्वरूप शक्ति श्री भूषान नंद उनके साथ में ही श्री निकुंज में क्रीड़ा करते हुए सरदा श्रद्धा विराजमान पर जो आश्रय भरवानी नौकर जो पोताई कर रहा है वो सेठ जी के घर में कर रहा है जो आश्रय है वो सेठ जी का घर है ऐसे ही आश्रम पदार्थ भगवान है उनमें माया के कार्य को भगवान का कार्य अध्यास के द्वारा कह दिया गया परंतु माया के दोष माया में रह जाते हैं इसी का नाम है शक्ति परिणाम बात साक्षात परिणाम बात नहीं है स्वरूप परिणाम नहीं है शक्ति परिणाम है फिर दोबारा या ठोक करके इस बात को कह जाए कि जगत भगवान का शक्ति परिणाम है स्वरूप परिणाम नहीं है। भगवान की माया नामक जो शक्ति है वह जगत के रूप में परिणत हो रही है और में हो रही है वो अध्यास नहीं भगवान को जगत के रूप में साक्षात परिणत माना जाएगा तो फिर भगवान में भ्रम आ जाएगा माया के दोष भगवान में आ जाएंगे और तो मायावाद के जितने भी दोष हैं वे सारे दोष भगवान में सही शक्ति में आ जाएंगे तो परमात्म तत्व तुम जो परमात्म तत्व का उपदेश कर रहे हो परमात्मा कौन बोले जो पले, इनका हेतु है अहेतु है यह स्वप्न जागर सुषुप्ति जो सत बहिष्च जागर सुषुप्ति स्वप्न इनमें जो है भी उनसे बाहर भी है जो साक्षी रूप में विराजमान है ऐसा जो तत्व है तत्व का नाम परमात्मा परमात्मा की तीन विशेषता गुण वह साक्षी है वह जागरण स्वप्न सुषुप्ति आश्रय है, और वह जागरण स्वप्न सुषुप्ति इनके बाहर भी है। ये तीन गुण जिसने विद्यमान है उसका नाम परमात्मा तो तुमने जो परमात्मा तत्व का वर्णन किया उस परमात्मा तत्व का यदि कोई ध्यान करते तो व्यक्तो हम का उसे माथा मारने के लिए जाए भी रही है हमें तुम्हारे साथ में बास नहीं करनी है थोड़ी तो बहुत जो बास है वो कर लें हम कहा जो, तो जो तुम भगा तत्व का जो उपदेश दे रहे हो सुधियों जो सुधी अनुगत स्वभाव वाले हैं वे ध्यान करते हैं और अपने आप को सुधी मानते हैं बुद्धिमान मानते हैं तो उनको करने दो पद एता वम तो वो गोपी है जो कि मधुपकांत सुधा श्री कृष्ण वे चंद्रमा के समान है वे कमल के समान है और हम मधु कह मधुप कांत सुधा हम ध्रमरी बनकर के श्री श्याम सुंदर के मुख कमल की सुधा का आस्वादन करने वाली और वृंदावने हमारी शाम सुंदर है तो चंद्रमा तो बदने चकोर नेत्रा हम वो हैं जो के चकोर नेत्रा, चकोर के समान अपने प्रिय से अपनी दृष्टि को हटाएंगी नहीं दर्दन टूटती है तो टूट पद चंद्रमा से हमारी दृष्टि कभी हटे तो यहां पर आ आसक्ति जिसको ज्ञानी जन अज्ञान कहते हैं वही भक्ति के बड़ा ज्ञान है और इस ज्ञान के आगे अन्य जितने भी ज्ञान है वे सब छूट रहे हैं बोलबुल इस प्रसंग में और भक्ति के प्रीति के कुछ उचितृष्टान और आगे प्रश्न गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री महारम हरि गोविंद जय जयता जय जय